उसके चुनाव हुए परिणाम आए सत्ता बदल गई थी थी वो बाहर निकला तो देखा सड़क पर झाड़ू लगाने वालों की फौज उनके हाथों में नए नए नए किस्म किस्म के झाड़ू थे और कूड़ा उठाने की डिजाइन की टोकरियां भी डाकुओं की तरह मुंह पर रुमाल बांधे एक सैनिटरी इंस्पेक्टर सफाई करवा रहा था वो बहुत गर्वित था अरे वाह देखा इसे कहते हैं लोकतंत्र की ताकत सत्ता बदलते ही काम होने लगा वरना आज तक तो कभी किसी ने सुध ना ली थी सड़क की सफाई की तभी एक झाड़ू वाली ने उसे हड़काया अरे दीदे फूटे हैं क्या बोरी पे ही चढ़ा चला रहा है सफेद चूना गंदा हो गया तो सड़क के किनारे तेरा सिर डालूंगी क्या तब उसे समझ में आया कि ये तैयारी सड़क की सफाई के लिए नहीं बल्कि जीतने वाले नेता की आवभगत में हो रही थी